सर्वो मां क्या मानया करोदया कर्णस्पिया फल प्राप्त राखीय पठु तेरव प्रथम खंड तृतीय मंदिर के लिए विचार चल रहा था जिसमें अन्यदेविता अथो अविदिता जो अथो अविदिता है उसी का अर्थ चल रहा है अभिदित से भी भिन्न है मैंने कहा अविदित पदार्थ को जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है आत्मा के लिए ज्ञान की आवश्यकता है तो चंद्र प्रकाश को अविद्य से भिन्ना है इसके बारे में चर्चा चल रही है कल कहा था कि ज्ञान किसको होगा आत्मा नित्य सिक्ता है।, है ज्ञान स्वरूप है तथा कहा तो जो सर्वात्मा है विज्ञान विज्ञान स्वरूप जिसका है सर्वात्मा विज्ञान स्वरूप अक्षा में लोग ने ऐसे बुद्धि का आरोप कर रखा है जो मैं करता हूं सोचता हूं इत्यादि सुखी हूं दुखी नाम नाना प्रकार के कर्म आरोप कर रखा है उस आरोप को हटाने के लिए वो बोधरो आत्मा को बोध की जरूरत है माने वृत्ति ज्ञान की जरूरत है क्या बोधक बोध जो शब्द है किसके लिए वृत्ति के लिए कहा बोधात्मा वो शुद्ध स्वरूप है बोधात्मा के लिए बोध के स्वरूप है ओमपुर बर्माधार वृत्ति बनानी पड़ेगी उसको यहां दो बोध शब्द हैं ये तो वित्त विज्ञान स्वरूप आत्मा है बोध को बोध मैंने पहला षष्ट चंद्र बोध तो वो आत्मास्वरूप बोध है और पद्मान बोध जो आएगा वो वो वृत्ति है वृत्ति ज्ञान को लेकर तो लोक शब्द का अर्थ क्या है कौन है लोक सब कल का यह विचार हो गया क्या अहंकार आदि को लोक शब्द का मान लिये चेतन कहे जाते हैं न जड़ कहे जाते हैं नर से विभिन्न अभी किसी भी बोले तो जड़ है मानने को तैयार होगा ये मैं चेतन हूं क्या समझा है ऐसे बोलने लग जाए लड़ने लग जाए तो चेतन भी नहीं जड़ भी नहीं वह एक लक्षण तत्व तो है यही आरोप करने वाले अहंकारा भी जो भी हैं यही है आत्मा में संसार के धर्मों का आरोप करने वाले यही तो जहां पर एक शंका आ गई थी जहां पर ये कल्पना आरोप किया जाता वह तीन व्यक्ति की आवश्यकता है आरोप करता और आरोप का आश्रय और आरोप की प्रतिदी, जैसे रज्जू में सर्प का आरोप करते हैं तो वहां एक एकत्र व्यक्ति होगा आरोप करने वाला व्यक्ति सर्प समझेगा रज्जू को और उस सर्पत्व का आश्रय होगा मुख्य सर्प जहां सर्प बैठा होगा विलोम वहां है वो सर्प सर्पक तो धर्म सर्प में है किंतु आरोप करते हैं कहा रश्मि यहाँ प्रति भी है यहां आश्रय नहीं है रशी सर्वत्व के आश्रय नहीं कि तो है कि प्रतीति का स्थान तो है प्रतीति वैसे यहां भी अहंकार आदि जब आरोप करेंगे आत्मा में सुख दुख आदि दिया धर्म होगा आरोप करेंगे न मनुष्य हुआ ये भी करेंगे आरोप करेंगे मनुष्य तो रहेगा मनुष्य किंतु ठीक है आश्रय यह है और आरोप करने वाले वहां होंगे अहंकार आदि और आरोप कहाँ हो रहा है शुद्धा तीन वस्तु यहां हो जाती है और अहंकारादि का जो आरोप होगा वो तो अहंकारादिश जो अविद्या है उसमें ये आश्रय उनका ये होगा और आरोप हो होगा सीधात्मा इत्यादि तो आगे बोलते हैं बोध और अबोध बोधात्मा में ही है ये कहा जाता है, वहीं सीखता है क्योंकि बोध से वृद्धा को अबोध कहते हैं अबोध में अबोध रहता नहीं है अन्य में अबोध नहीं रहता घटका किसी का अज्ञान रहता है क्या ज्ञान नहीं तो अज्ञान तो रहना भी संभव नहीं हो तो अनात्मा में अवोध रहना संभव नहीं है वो भी अबोध हो गया बोध आत्मा से दोष आ जाएगा इसलिए आत्मा में ही बोध है बोधा बोध और बोधाभाव दोनों तो ने कहा प्रश्न उठेगा वही बोधात्मा में भी बोध आत्मा से दोष होगा अरे बोधा बोध दो प्रकार है एक आत्मरूप बोध है एक वृत्ति रूप है इसलिए यहां तो सामंजस्य हो जाएगा अब यहां बोलना चाह रहे हैं ठीक है भैया चित्र बुद्धि परिणाम बोध शब्द होना, उस आत्मा में बोध होना जो कहा किसमें है जो चेतन से व्याप्त बुद्धि बुद्ध अंतकरण की वृत्ति है जो अंतकरण के परिणाम है वृत्ति जो चेतन से व्याप्त होने पर उस काल को उसको बोध शब्द से कहा जाता है मैंने लोगों की ज्ञान स्वरूप ज्ञान नहीं विषय ज्ञान जब हटपट को जानता है तो वृत्ति बनती है बोलते हैं वृत्ति माने खाली वृत्ति जड़ क्या जानना है ज्ञान स्वरूप नहीं है वृत्ति किन्तु चेतन व्याप्त जो वृत्ति है उसको कहेंगे ज्ञान वेदांत में इसको ज्ञान कहा स्वरूप ज्ञान नहीं विषय जन में ज्ञान ये क्या चाह रहे चीन व्याप्त एवं बुद्धि परिणाम है चेतन के द्वारा व्याप्त जो बुद्धि का परिणाम है वह अंत का परिणाम गौर शब्द वित्पत्ति है गौर शब्द की वित्पत्ति वही है बोध का अर्थ यही है विषय जन ने बोध उसी का है ये अर्थ किया और ये बोध हो गया और बोध बोधात्मा बोध कहा था ना तो बोधात्मा तो ज्ञान स्वरूप है और ये वृत्ति स्वरूप है तो भिन्न हो जाएगा तो दोस्त आत्मा श्रेय दोष नहीं आएगा बोधात्मा में बोध रह सकता है ये अर्थ किया चित्र व्याप्तीबुद्धि परिणाम बोध से बोधित परिणामी जो अंतकरण है जो वृत्ति बनाने वाला अंतकरण है अंतकरण का परिणाम है वृत्ति जिसको परिणाम वृत्ति बोलते हैं कि मान्य संसार में हम ज्ञान ज्ञान बोलते हैं जिसको ज्ञान शब्द से बोलते हैं विषयों का ज्ञान अंतकरण उपहित जो परिणामी अंतकरण उपहित जो चेतन होगा बोधात्मो बोधवर्तन साम दस अंतकर्म परिणामी अंतकर्म से उपाधि उपाधि लेकर के जो आत्मा होगा शुद्ध आत्मा होगा उपाधि विशिष्ट आत्मा साक्षी आत्मा उसमें बोधभवत् सामंजस्य हो जाएगा माना वृत्ति ज्ञान उसमें रहेगा कोई अंतर्गत परिणामी अवचिन्न चेतन किसने वृत्ति ज्ञान होगा चेतन को हो तो अंतर्गत जो परिणामी अंतर्गत है पर अवचिन्न चेतन माने ओपाधि अवचिन्न चेतन उस चेतन को तो ध्यान होगा टिप्पणी एक सात में कहते हैं न तो अपराश इत्यास है न जब अनात्मा में अवोध में अबोध रहने सकता तो बोध में भी बोध कैसे रहेगा आत्माश्रय दोष बोलिए दोष आना है पूर्व की शंका होगी क्या यहाँ आमाश्रय दोष नहीं रहते यहाँ बोध दो प्रकार के हो गए एक तो शुद्ध चेतन को बोध कहा ज्ञान स्वरूप आत्मा बोध और एक विषयजन्य ज्ञान के वृत्ति भिन्न है ये कहा न तो अपरा आत्माश्रय तो प्रसन्न आत्माश्रय दोष आने वाला नहीं है ये कहा क्यों चाहते इत्यादि कहा मैंने जे, चेतन से व्याप्त जो बुद्धि का परिणाम है अंतकरण का परिणाम है उस वो वृद्धि है वो उसको बोध शब्द से कहा इसलिए चेतन रूप ज्ञान अलग हो गया वृत्ति रूप ज्ञान अलग हो गया इसलिए आत्मा से सतोष नहीं आएगा गोध शब्द तथ्य आठ के मैंने शब्द वृद्धि से ज्ञान होता है गोध शब्द का शब्द की वृद्धि से इसी को दिया गया अलौकिक ज्ञान जो होता है अंतकरण के परिणाम जो होता है पहाड़ के विषय देखने को आपने वीडियो के माध्यम से जो फोटो आ जाता है भीतर उसे तो भी वृत्ति बोलते हैं और क्या बोलते हैं वृत्ति क्या अच्छा सब शब्द वृत्ति से ज्ञान होता है बोधात्मा तो में बोधवत्व कहा तो बोधात्मा में बोधवत्व धर्म आ जाएगा मैं बोधात्मा में बोध हो सकता है या बोध शब्द का की वृत्ति बोधात्मा हो गया चेतन स्वरूप ज्ञान अलग होने से हो सकता है यही कहा प्रकाशात्मक अभी रहेंगे प्रकाशात्मक रश्मि भक्तों की दृष्टान्त देना पड़ेगा सूर्य प्रकाश स्वरूप है किंतु रश्मि कहाँ रहती है सूर्य और रश्मि कैसा प्रकाश स्वरूप है तो जैसे प्रकाश स्वरूप सूर्य में प्रकाश रूप रश्मि रह सकती है उसकी तरह ज्ञान स्वरूप आत्मा में ज्ञान स्वरूप वृद्धि रह सकती है दृष्टांत रहे चिप्पण प्रकाशात्मक अवग्रते है रवि का स्वरूप प्रकाश स्वरूप है उस रवि का प्रकाशात्मक रवि रश्मि तत्व प्रकाशात्मक रश्मि की प्रकाश वाली है तो वो रह जाती है जैसे रश्मिया रह जाती है सूर्य में वो भी प्रकाश हो वो भी प्रकाश होकर यहाँ भी मान गोणात्मा में गोर हो सकता है अच्छा आगे ठीक है सामंजस्य हितम कर सामंजस्य हो गया बोधात्मा में बोधरा सत्ता ही उच्च संगत हो गया इसके लिए अब कहना चाहते हैं हेत्ंद्र अन्य हेतु देते हैं एक हेतु तो पहले बता दिए थे घटा दे बोधित्व अप्रसिद्धे करके कहा था प्रथम पंत व्यक्ति का घटादी जो है बोधवत्व तो होना संभव नहीं है क्यों जय हेतु अप्रसिद्ध एक हेतु दे दिया था, था। अन्य हेतु दे रहे हैं ये अन्य हेतु हेत्वंदरम अन्य हेतु दे रहे हैं क्या हेतु दस नंबर की टिप्पणी कह रहे हैं घटादेर इत्यादि न उक्त अन्यम यतु हेतु उसी टीका के प्रथम पंत में कहा था कि घटादेर बोधित्व अप्रसिद्धे का घटादे में बोधृत्व प्रसिद्ध नहीं है क्यों तो न होने से ऐसा कहा था अब पूछ दूसरा हितु दे रहे हैं क्या हेतु देते हैं तो टीका देखे हेतु का भाष्य देखे अन्य निमित्वात् उद केव औष अवनिमित पंता क्योंकि आत्मा में जो तो भोधवत्व धर्म आता है है वृत्ति निमित्त है अन्य निमित्त है शुद्ध आत्मा अन्य निमित्त वार्ता अन्न निमित्त होने से निमित्त अन्य निमित्त बना हुआ है यहां धर्म आने के लिए उदय औष्ठम अग्नि निमित्त जैसे जल में उष्णता अग्नि है अग्नि से जल जब गर्म हो जाए तो जल में जल की शक्ति आती है इसी प्रकार आत्मा में जो बोधवत्त तो धर्म आ रहा है अन्य निमित्तक है इसमें निमित्त कौन है अहंकार आदि बने हुए हैं अन्य निमित्तक है जैसे अग्नि में औष्ठिक जल में बोधक औष्ण उष्णता जो है वो अग्नि निमित्तक है अन्य निमित्त है ये कहा अन्यत्र अहंकारादि संघाते बादी नाम लौकिका नाम से बोढ़ा बोधो उष्ध कहते जो अन्यत्र जो तो अहंकारादि संघात में जहां पर जो बादी हैं और लौकिक व्यक्ति हैं सामान्य जन समाज और पूर्व से जितने बने हुए हैं सबका क्या है बोध और अबोध प्रसिद्ध है किसमें अहंकारवादी संघात में शरीर की संघात में ज्ञान होता है इसी में अज्ञान रहता है ऐसे मान्यता है लोग नहीं मानता है आत्मा में बोध और अबोध नहीं मानता कहा मानता है पिंड में मानता है जनसाम सामान्य ऐसा मानता है स्थिति बोधाबोध कहा प्रयोग होगा समूह में अहंकारवादी में ऐसा है पौष आत्मबोध अवोध संबंधा यदि मुख्य बोधा बोध ये जो शरीर आदि मान्य अहंकार आदि में जो बोधाबोध माना जा रहा है लोग क्यों बोध करते हैं आत्मा के जो मुख्य मुख्य बोधाबोध आत्मा बोध है उसके संबंध इसी साथ है आत्मा का परंपरागत संबंध है इसलिए वो बोधाबोध यहाँ देखते शांत सामान्य में जो अहंकार आदि में बोध अवोध दिखाई पड़ता है वो आत्मा के संबंध के कारण दिखाई पड़ता है वो मुख्य आत्मा में यहाँ है जिस जहां से या आएंगे वहां भूख है और जहां आएंगे वो गांव भुख्या अंदर जो अहंकाराध्य संग्रात है जो अहंकाराध्य जो शरीर से आदि संघात है यहाँ बाधी नाम का नाम सर बाबी प्रतिवादी लोग और लौकिक जितने भी हैं बाप पक्षों का और लौकिकों का जनसामान्य हो गोदा बोधोद गोद अबोध पिंड में होता है ऐसी प्रसिद्धि लोग आत्मा में होता है नहीं जानते हैं अवसर मैंने गोदाबोध जो गोद और अबोध है दोनों आत्माबोध अबोध संबंधा आत्मा के बोध और अबोध के कारण से इनमें बोधाबोध बोड़ भाषा रहा दिख रहा है जैसे अग्नि में उष्व्य तो है और जल का उस गौण तो है अग्नि के संबंध से है इसी प्रकार यहां पर शरीदादि में जो बोधाबोध बोड़ की मान्यता है ज्ञान अज्ञान की मान्यता लोगों में है वो मान्यता क्यों आई मुख्य रूप से आत्मा में है बोड़ा बोड़ा। तो उसका यहाँ संबंध होने के कारण से यहाँ दिख है ये गौण है क्या एका, है। दिवर। दिवर। तो आत्मा में मुख्य और बोधाबोध हो ये कहा आत्मा में मुख्य बोधाबोध है टिप्पणी या रही टिप्पणी हम तौर का संबंध संबंधा थी क्योंकि देखा गया क्या अवचिन्न वृत्ति धर्म से अवचेदन वृत्ति सुतप्त अयबोध का दृष्टत्वादि भाव शरीर के घेरे में जो आत्मा है अवचिन्न हो गया आत्मा अवचिन्न वृत्ति जो धर्म होगा बोधाबोध आत्मा में है वो क्या है अवचेतन वृत्ति तो धन होता है अवचेतन वृत्ति जो घेरने में जिसके घेरने में होगा वो अवचेतन जो घेरने वाला होगा वो वह ये माना जाता है तो अवचेतन वृत्ति धर्म जो होगा या बोधाबोध धर्म है कहां अपना और अवचेतन कौन है अहंकार उसमें वास्ता है कि देखा है कहां देखा सुतप्त अयोल का आदो करते हैं जो तपा हुआ लोहा होगा अग्नि के द्वारा वहां क्या देखा वो लोहे के घेरे में जो पड़ा हुआ अग्नि है वो हो गया अग्नि हो गया अवचिन्न और लोहा हो गया अवच्छेद उसको घेरने वाला हो गया तो अवच्छिन्न वृत्ति धर्म क्या है उस तो धर्म कहाँ देखा लोहे ने अयोध्या यहां भी जो आत्मनिष्ट धर्म थे बोला बोल वो तो कहां भाष रहे हैं अहंकारवादी जो अवच्छिन्न अहंकारवादी अवचिन्न चेतन आपका होता है तो आत्मवृत्ति धर्म है वो किंतु भाषण यहां लौकिक सामान्य धर्मों को अवचिन्न वृत्ति धर्म से अवच्छिन्न आत्माया अवचिन्न वृत्ति धर्म से अवच्छेद वृत्ति भानस्य अवछेदक वृत्ति भान होता है प्रतीक होता है यह कहा देखा का अयो गोहरादो दृष्टत्व तपा हुआ जो लोहा है अयोपिंड है उसमें देखा क्या देखा वहां लोहे को लोहे का अग्नि के जो उठता वहां दिखाई पड़ेगा जिसमें लोहे दिखाई पड़ता है यह कहा अच्छा आगे टीका यहा उपचर्य तब तुख्यम यहां अग्नि संबंधा उदग्य औषम उपचार्य अव तब मुख्यमंत्री देखो यद संबंधा अन्यत्र उपचर्य जिसके संबंध से अन्यत्र जिसका गौण्ड प्रयोग होता है वह मुख्य हो जैसे आत्मा के संबंध से अहंगारादी में बोराबोर प्रतीत होता है तो आत्मा में वो मुख्य है जिसके संबंध से होना वहां मुख्य होता है एक है जब संबंधा जब जिसके संबंध से अन्यत्राने अहंकारादि में ले ले जब सम्बंध से आत्मा ले ले तो आत्मा के संबंध से अहंकार आदि में द्विधिया होता क्या यद संबंधा अन्यत्र यद उपचर्य थे जिसके संबंध से अन्यत्र उपचर्य बॉउंड होता है तब मन वह तब प्र वहां वो मुख्य हो है या था अग्नि संबंधा उपकश्य औषणम जैसे अग्नि के संबंध से जल में जो औष्ण है वो क्या है उपचार एगा गौण है जिसके संबंध से किसके संबंध है अग्नि के संबंध से किसमें दिखाई दे रहा है जल में वो है गौण उष्णता और अग्नि में जो उष्णता है अगर तंगम अग्नि में उष्णता है मुख्यम अग्रव भूख्यम तक मुख्यम वो मुख्य है अग्नि जिसके जैसे दृष्टान्त दे अग्नि के संबंध से जहां पर भाषते है यदचार्य अन्य उपचारित है कहा गौण प्रयोग हो रहा है जल में उष्ण्व का गौण प्रयोग है तो वो बता तो है मुख्य जैसे अग्नि के संबंध से जल में उष्णता भान होता हुआ है गौण और अग्नि मुख्या वैसे यहाँ भी गोदाबोध मुख्य आत्मा में है जिस आत्मा के संबंध से अहंकार आदि में गोदाबोध लौकिक योग मान रहे सामान्य जल मानते हैं गौण है या। अच्छा आगे टीका टीका आत्मनिमितों से अन्यत्र बोरा बो तरी निमित्तवाद आत्मोद्यापारा प्रसंग तत्रा क्या महाराज आत्मा के निमित्त से अन्यत्र बोरा हो रहा है कहां महंगाराधि पिंडों में बोला बोल लौकिक लोग मानते हैं क्यों हुआ यहाँ इसको ज्ञान और अज्ञान क्यों मानते हैं इस शरीर आदि में ज्ञान होता है अज्ञान होता है सामान्य जरिए जानते हैं आत्मा को तो नहीं जानते क्यों होता है मुख्य वहां आत्मा में है बोधाबोध वो आत्मा के संबंध के कारण इनमें भाषा आया, गौण है यहाँ ठीक है तो आत्मा निमित्त बन गया ना इसके लिए बोधाबोध देने के लिए निमित्त बन गया जो निमित्त होता है वो क्रियाशील होता है ये यहाँ पूर्वी शंका कर रहा है आत्मनिमित्तों से अन्यत्र बोधा बोध आत्मा का निमित्त होकर अन्य बने शरीर आदि में गोदोधिक रूप प्रयोग करते हैं आपने कहा था यदि ऐसा है तो गोधाबोध पड़ी तब तो निमित्त आत्मा भी निमित्त हो गया किसके लिए शरीर आदि में गोधा बोध देने के लिए निमित्त बन गया जैसे अग्नि निमित्त है किसके लिए जल में उष्णता देने के लिए उसी प्रकार आत्मा अपने धर्म का जो है उसको देने के लिए अन्यत्र अहदार आदि के लिए निमित्त बन गया निमित्तत्वा व्यापारत्व आत्मा वो व्यापार मत व्यापारवान होगा और जो व्यापारदान होगा क्रियाशील वो आत्मा अनित्य हो जाएगा मान यही हो जाएगा यमित्व तत्र व्यापार तत्व जैसे व्यापी बनेगी ऐसे ध्यान जा रहे हैं बार विचित में बाहर में कहते हैं कि व्यापार वत्व नहीं बलाहकार इंदो चरण प्रती है बादल अचल हो बलाहत मान बादल बादल अचल हो जहां चरायान हो उस इंदू में चलाए चलित धर्म दिखाई दे इंदू मानी चंद्रमा चंद्रमा में चरायान धर्म दिखाई देगा नहीं दिखाई यदि बादल अचल हो तो चंद्रमा में गतिशील गति नहीं दिखाई देगी जब चंद्रमा में गति दिखाई दे तो ये निमित्त है कौन सा चंद्रमा तो में गति दिखाने दी तो वो निमित्त हो गए तो निमित्त व्यापार वाला बादल में व्यापार है तो यत्र निमित्त तथा तो व्यापार में व्यापति बन जाए जैसे बादल चंद्रमा के लिए रात्रि में चंद्रमा के लिए बादल विवित बनता है और क्रियाशील है तभी तो दिविक है पूर्वी गति हो जाती बादल पूर्व की तरफ तो चंद्रमा पश्चिम की तरफ दिखाई दे दौड़ते हुए दिखाई देते तो व्यापार वो तो पसंद व्यापारशील जो होगा वो अनित्य होगा ये पूर्व में कहा तो गगन है नहीं दूसरा दृष्टांत ले दूसरा दृष्टांत देते हैं कि वो निमित्त बनना मैंने व्यापार के बिना भी निमित्त हो सकता है ये, ये भी एक दृष्टांत है तो ये निमित्त ये देते हैं क्या रात्रि हम निभाषण का रात्रि हमि आदित्य निमित्त लोग जैसे लोग दिन और रात की जो कल्पना करते हैं निमित्त है आदित्य सूर्य है सूर्य है सूर्य के कारण से दिन और रात के सूर्य जब दूर हो गया तो रात्रि हो गई सूर्य समृद्ध में आ गया तो तो सूर्य में व्यापार है नहीं व्यापार है प्रात काल सूर्याचल में होता है शाम काल अस्ताचल में होता है व्यापार है, है व्यापार है चंतु कैसे तो यहां पर कहना चाहते हैं यहां जो सिद्धांत में घटाना ही चाहेंगे सूर्य न किसी को उठाता है न किसी को सुलाता है उसके लिए व्यापार नाम नहीं है सूर्य इसलिए रात्रि हानि का दृष्टांत इसलिए दे रहे हैं रात में सो जाओ करने के लिए नहीं आएगा सूर्य प्रात काल हो तो उठो जाने के लिए नहीं आता है सूर्य इसके लिए सूर्य का व्यापार नहीं होता एक यहाँ दृष्टांत नहीं तात्पर्य समझ में आपको रात्रि हहनी एवं आदित्य आदित्य निमित्त का जैसे रात्रि और अहन दिन होता है यह दोनों आदित्य निमित्त होते हैं लोक में ऐसा देखा गया है ऐसा कहा ठीक है देखिए यथा आदित्य सन्निधि असनिधि मा, मात्र निमित्त लोके रात की हानि बहुत ही भगवत जैसे लोक में देखा गया है सूर्य के सानिध्य और असानिध्य दोनों का से क्या मानते हैं दिन और रात की कल्पना करते हैं सूर्य की सामिधि है तो दिन और सूर्य के सानिध्य तो रात भूलते हैं एक तेरह नंबर की टिप्पणी व्यापतिम व्यविचार आई थी पूर्व जान पक्ष ने व्याप्ति दिया था क्या जहां जहां निमित्य होता है वहां वहां व्यविचार हो क्या होगा व्यापार वक्त तो आएगा व्यापार वाने क्रियाशील होगा फिर क्रियाशील होगा अनित्य होगा आप आत्मानित्य हो जाएगा ये कहा था उसके व्याप्ति के विघटन कर व्याप्ति सही नहीं तुम्हारी जब तो आवास बनाते सम्मान को बिकर देगा व्यापतिम व्यविचार क्या आदित्य सनिधि और संधि मात्र नृत्य लोग आदित्य के सनिधि और असंनिधि मात्र से वहां व्यापार आदित्य के व्यापार में देखा जाता है लोग में हमारे संसार में दिन और रात की कल्पना हो जाती है ऐसा आज नहीं आदित्य कंचन स्वापयति उत्थापय दिखी बात यही है आदित्य किसी को सुधारने के लिए व्यापार भी नहीं करता और उठाने के लिए व्यापार भी नहीं करता लोगों में जो व्यापार हो रहा है सोने की उठने की व्यापार तो उसमें आदित्य की कोई भूमिका है क्या वहां कभी कोई आदित्य की गति का कोई मतलब नहीं है ये कहा नहीं आदित्य अंचना माना किसी को भी आदित्य सूर्य न स्वापयती न उठापयती न सुलाता है ना उठाता है वो टिप्पणी चौधरी की टिप्पणी प्रकृति कार्यानुकूल व्यापार भाव यद्यपि आदित्य में गति है म जब दिन होना है तो उदयाचल में होगा और रात्रि होने के लिए अस्ताचल पहुंचेगा गति है वह गति विवक्षा नहीं है किसी को में उठा लेने के लिए सूर्य की गति का कोई मतलब नहीं जा रहा है प्रकृति कार्य अनुकूल व्यापार अभाव और विवक्षता प्रकृति में जो अनुकूल कार्य है जैसे सुलाना और उठाना तो का काम है पहाड़ी देने का लोग में अपना व्यापार हो जाता है प्रकृति कार्य के अनुकूल व्यापार का अभाव दिखाना है यहाँ विवक्षता आदित्य गतो अति अक्षय आदित्य ने गति होने पर भी कोई हानि नहीं होती आदित्य ने जो गतिशील आदित किया निमित्ता है और गतिशील हो गया दूध पहले वाला जैसे हो गया ऐसा नहीं गतिशील तात्पर्य है यहाँ सुलाने और उठा उनमें कोई मतलब भूमिका नहीं आदित्य की बोलने लिया है ये कहा अथवा अष्टान्तों निर्देश सहित तथ्य अथवा चुंबक का दृष्टान्त लेना चाहिए यहाँ चुंबक अग्रह गति क्रिया नहीं है कि निमित्त बन जाता है तुमने कहा कि जहां जहां निमित्त होगा वहां व्यापारवान होगा अयस्का अंतमान चुंबक निमित्त है लोहे को चलाने में अपने तरफ खींचने में लोहे पर क्रिया पैदा करने के लिए निमित्त है किन्तु तो उसमें भी व्यापार होता है क्या होता व्यापार भी निमित्त बन जाता है यही समझना ये, समझ ये अच्छा ठीक तो है अब निमित्व न व्यापार वर्षो अभिनाभूत अभिनाभूत हेतु होता है अभिनाभूत व्यक्ति इसको बोल सकते मेरा न भौतिक अभिनाभूता उसके बिना नहीं होता अग्नि के बिना धूम होता ही नहीं होता तो अभिनाभूत है तेरह बिना असंभव अग्नि के बिना असंभव है जिस अभिनाभूत कहा को व्याप्ति करती क्योंकि यह बोलते हैं न निमित्तम व्यापक व्यापार आवत्तम अभिनाव यत्र व्यापार वत्तम तत्र अभिनाव निमित्तत्व ऐसा नहीं मिल जाता जैसे यत्र दोनों पत्र प्रतिपन्नी हो जाता है उस प्रकार यहां यमित्तम तथंत्र व्यापार वस्तु नहीं मिलेगा कहा नहीं मिला सूर्य में नहीं मिला अथवा अष्टान नंबर में नहीं मिला ये बोल रहे हैं उसके व्याप्ति को भंग कर दिया पंद्रह की टिप्पणी अभिनाव बूता मैंने व्याप्तम मित्त अविनाव होता था व्यापकम ब तो धूम होता है अविनाव होता है बनी न हो तो धूम हो ही नहीं सकता तेरह दिन असंभव अग्नि जिना धुआ आहा है तो जरूर है यह निश्चय होता है अम्मा में ही तो होता है और क्या होता मैं आप ठीक है देखिये नम आत्मा ही बोध से नित्यत्व कथम कालाव क्षेत्र व्यवहार अब यह प्रश्न उठेगा महाराज आत्मा यदि ज्ञान स्वरूप है बोधवान है आत्मा बोधवान है ज्ञान है आत्मा में बोध है बोध और अबोध दोनों आत्मा में कहा तो आत्मा यदि ज्ञानी है तो फिर उसमें काल का अवचेत कैसे होगा पहले मैं अज्ञान था अब मुझे ज्ञान हो गया इत्यादि कैसे बोलेगा वो तो गोरवान दिया तो हमेशा बोध होना चाहिए उसको तो आत्मा को बोझे पहले मैं अज्ञान था शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था पढ़ा लिखा नहीं था अभी थोड़ा पढ़ा लिखा हो गया ज्ञान हो गया ऐसे कैसे का काल का घेरे में कैसे बोलता है ये प्रश्न है टीका हम आत्मा में बोधर से नित्य आत्मा में बोध यदि नित्य है बोधा बोध स्वरूप कह रहे आत्मा को आप ज्ञान स्वरूप बता रहे हैं तो उसको तो अज्ञान होना ही नहीं चाहिए किंतु बोध स्वरूप बोध भी नृत्यत्वस्वरूप नृत्यत्व ज्ञान भी नित्य ज्ञान है आत्मा में तो कथम कालाक्षण व्यवहार काल के घेरे में क्यों लाया जाता है जवाहर होता है लोग कैसे प्राण अज्ञा शुषम शास्त्रार्थम पहले मैं यही जानता था शास्त्र के अर्थ को जानता था पढ़ा लिखा नहीं था शास्त्रार्थम न ना अज्ञान था मैं जानता था जान रहा तू है ड्र को प्रयोग किया पहले मैं नहीं जानता था इधर से जाना अब जानता हूं बोलता है मैंने पहले अज्ञान था अज्ञानी हो तो गया बोल रहा है तो काल के घेरे में अगर आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो फिर वो ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए अज्ञान स्वरूप कैसे दिया इसने मैं पहले अज्ञानी था शास्त्री जाता को नहीं जानता था इस समय में जान गया मैं सब प्रयोग कैसे करेगा काल के घेरे में कैसे बोल रहा है पुनर्ज्ञास मैं आगे भी जानूंगा पहले नहीं जानता था अभी जानता हूं आगे भी जानूंगा ये प्रयोग कैसे कर सकता है तो। अगर आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो हमेशा उसको ज्ञान होना चाहिए पहले मैं अज्ञानी यहाँ कैसे बोल पाएगा और बोलते हैं लोग तो इससे मतलब आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं है ऐसे तो होता है यह पूर्वाधिक नेता तवाह दृष्टांत उसमें एक दृष्टांत देते दृष्टांत देख नित्यौ औष्ण प्रकाशौ अग्नि आदित्य यो अन्य भावा भाव यो मिलित्व अनित उपचर्य थे तो देखो अग्नि और आदित्य में उष्णता और प्रकाश नित्य है उष्णता के पुंज को अग्नि बोलते हैं अग्नि का गवन का पुंज और प्रकाश के पुंज को आदित्य बोलते हैं नित्य है जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप कहा जाता है वैसे वो भी उसका स्वरूप है अग्नि वैसे वो प्रकाश स्वरूप है इसमें भी अनित्य दिखाई पड़ता है हो जाता है कैसे होगा यही कहते हैं नित्य और प्रकाश अग्नि आदित्य और अग्नि और आदित्य में यथाशं क्या नित्य है क्या है उष्णता अग्नि में नित्य है और प्रकाश आदित्य में नित्य है स्वरूप है उनका ऐसा होने पर भी अन्यत्र भावाभाव उनसे भिन्न पदार्थों के भाव और अभाव के कारण वस्तु है तो प्रकाश करना है वस्तु है तो उष्णता करे तो यहां तो किसको जलाए वो और वस्तु न तो किसको प्रकाश करे भावाभाव भाव और अभाव के कारण वस्तु के भाव और अभाव के कारण जिसको प्रकाश करना था वो वस्तु न हो तो क्या प्रकाश करेगा नहीं कर सकता जिसको जलाना था वो वस्तु न हो तो क्या एक जलाए तो अन्यत्र भावाभाव अन्यत्र भाव और अभाव कभी होता है कभी नहीं होता है अगर वस्तु है तो प्रकाश दिखाई पड़ेगा उस उष्णता दिखाई पड़ेगी और वस्तु नहीं है तो उस उष्णता अग्नि उस उष्णता नहीं दिखाई पड़ेगी प्रकाश भी नहीं दिखाई पड़ेगा इसलिए भावा और निमित्त भावा भाव निमित्त हो जाते हैं इनके किसके लिए अग्नि और आदित्य के लिए विषयों अग्य। का होना या न होना ये निमित्त बन जाते हैं विषय होने पर उष्णता और प्रकाश दिखाई पड़ता है और विषय न होने पर उष्णता और प्रकाश नहीं दिखाई पड़ेगा है नित्य है होने पर भी नहीं दिखाई पड़ता एका अनित्य युगों को चाहिए अनित्य जैसा गौण प्रयोग हो जाता है सूर्य में प्रकाश अनित्य है ऐसे दिखाई देता है क्यों वस्तु तो के आभार काल में दिखाई नहीं पड़ता अगर हो तो हमेशा दिखना चाहिए जब यहाँ प्रकाश के वस्तु नहीं होगा जिस काल में तो उस काल में सूर्य के प्रकाश कोई काम नहीं कर पाता है अनित्य जैसा रहता कभी होना कभी नहीं होना वस्तु है तो प्रकाश है वस्तु नहीं तो प्रकाश नहीं ऐसी बुद्धि हमारी हो जाती है अनित्य जैसी बुद्धि हो जाती है अत्य नित्य है क्योंकि बुद्धि ऐसी वैसे अग्नि में स्वता भी वस्तु है तो जलाना है उसमत है और वस्तु नहीं तो है तो किसको जलाए उसमत अभाव का, का प्रतीत होता है भाव अभाव वस्तु के होना या न होने के कारण ऐसे निवृत्त तो बन जाते हैं ठीक इस प्रकार यहां भी ऐसे विज्ञान स्वरूप आत्मा में ये मान काला और अच्छेद हो जाता है वस्तु के भाव और अभाव के कारण हो जाता है ये बोलना चाह अच्छा। जैसे कृषि प्रण बता है इसमें अग्नि और के ने कहा धक् क्षति अग्नि करेगी जला अग्नि जलाएगी भक्ष के लृ लगाकर प्रयत्न किया है कहा भस्मी करने लात हुआ है धक् क्षति अग्नि अग्नि जलाएगी अभी तो नहीं जला रही है क्योंकि तो विषय कुछ है क्या जलाएगी अग्नि अभी भविष्य में जलाएगी ऐसा बोलता है लोग बोलते हैं है ऐसा प्रकाश है ये क्षति सरिता ये सूर्य प्रकाश करेगा अग्नि करता है ऐसा बोलते माने भाव और अभाव दोनों दिखाते हैं है नित्य प्रकाश कुंज ही है किंतु प्रकाश कुंज में यह शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए प्रकाश करेगा नहीं होना चाहिए क्यों प्रकाश कर ही है अभी भी हमेशा ही प्रकाश किंतु ऐसा प्रयोग हो जाता है कि इस प्रकार यहाँ भी कालावक्षण विवाह हो जाता है जैसे अग्नि और इसमें काल का धेर्य में डाल दिया कहा डाला भविष्य काल में अभी जलाएगी सूर्य प्रकाश करेगा अभी नहीं कर रहे हैं ऐसा प्रयोग हो जाता है नित्य प्रकाश कुंज होने पर भी प्रकाश सहिष्य बोला इधाना सूर्य प्रकाश करेगा माने इधर यानी न मैं करूँगी इसलिए प्रकाश नहीं करता इसलिए तो प्रकाश है इस क्षेत्र का प्रयोग होगा भविष्य में करेगा जैसे पुत्र भविष्यति बोलेंगे तो क्या अभी पुत्र है क्या नहीं है ठीक इस प्रकार होगा कालावश्य हो गया उनका घेरे में आ गए वैसे आत्मा को दिखा ध्यान स्वरूप होने पर ज्ञान का कालावश्यक हो जाता है ये दृष्टान के बाद अच्छा सर्व उसी प्रकार समझना जैसे अग्नि और आदित्य में काल के घेरे में ला करके अग्नि आदित्य को बोला जाता है नित्य प्रकाश और उस उष्णता का पुंज होने पर भी फिर इस पर कालावक्षण विषय से कालारक्षण विषय कभी होता है कभी नहीं होता काल के घेरे में विषय है आत्मा नित्य विज्ञान स्वरूप है किंतु विषय कभी हो तो प्रकाश कर देगा जान लेगा नहीं हो नहीं करेगा इसलिए बोला बोध दोनों होना संभव है विषय अगर बोध हो गया विषय न हो तो दोनों होना संभव देखा <क्षाँ> आत्मज्ञान में काला वचन नहीं है निरंतर है किन्तु तो विषय का होना न होना ये काला वचन विषय हो जाता है इसलिए काला कालावक्षे व्यवहार काल के से व्यवहार होता है स्वरूप नृत्य भी वो बोधेगा विरोध देते स्वरूपों का नृत्य बोध होने पर भी कोई विरोध नहीं आता जैसे हम सामान्य समझें जागृत स्वंत्र में हम बहुत वस्तु को विज्ञान हमने रहता है बहुत सारे वस्तु को हम जानते हैं इसको जानते हैं उसको जानते हैं उसको जानते हैं जो जानते हैं दुनिया भर को जानते हैं जैसे जाने स्वर्ण में शरीर वही शरीर कैसा रहता है शरीर बदल जाता है क्योंकि वैसे जानकारी होती रहती है क्योंकि जब गाढ़ निद्रा में पहुंचे शुभ नहीं है किसका ज्ञान होना आपको तो विशेष ज्ञान का अभाव हो जाता है सामान्य ज्ञान रहेगा अपना स्वरूप का ज्ञान रहेगा कं विशेष ज्ञान का अभाव हो जाता है ठीक है काल के अवचेर में आगे किसी प्रकार हम समझ अच्छा ठीक है देखिए, आत्मा भी बोधा बोध सामंजस्य किम सिद्ध मित्रता आत्मा बोध और अबोध सिद्ध हो गया आत्मा में बोध भी है अवोध भी है दोनों घट गए तो क्या सिद्ध होगा इससे अब बोलते हैं एवं भाषण का एवं जब बोध दो और अबोध दोनों सिद्ध हो गया आत्मा में तब एवं चुख दुख बंद पोक्ष अध्यारोपो लोकसब अपेक्षा सप्तमशी आत्मान एवं अवेत इत्यादि इत आवेद य इत आत्मा अवबोध उपदेश है ना श्रोत केवल तो हो अपे तो सप्तमसी आदि बात्य किसके लिए प्रयोग हुआ यहाँ से प्रसन्न छिड़ा हुआ था आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो किसको उपदेश किया जा जाए वो तो ज्ञान है ही है उसको सप्तमसी के द्वारा किसको ज्ञान होना है अपने को जाना आत्मान अवैध बात क्या है क्यों जानना तो पहले जानता है ज्ञान स्वरूप है तो अज्ञान है ना शंका थी किन्तु ज्ञान स्वरूप आत्मा में लोगों ने आरोप कर रखा उस आरोप को हटाने के लिए बात कह चैतार्थ हो जाएंगे कौन बात में तब तो हसी आदि महाभारती चैतार्थ हो जाएंगे ये, ये बता रहे हैं ये हम सब सुख बंद मोक्ष आदि अध्यारोप लोगों ने आरोप कर रखा है आत्मा को सुखी दुखी बंद मोक्ष धर्म वाला मान रखा है सुखी है दुखी है मैं दुखी हूं बोलता है मैं मैं कहने दुखी होगा अब मैं दुखी हूं मैं सूखी हूं मैं दूती हूं मैं बंदर में हूं मेरे चुड़ारोह इत्यादि बोलते हैं ये सब आरोप है उस आत्मा तो निर्विकार निर्विशेष आत्मा में सारा ये आरोप है लोगों के द्वारा मैंने लोक सब्जार का अहंकार आदि को बता दिया है एवं जो सुहू बंद मोक्ष आदि अध्यारोप तो बंधन मोक्ष सा आरोप है ये मास्टर ने आत्मा में न मोक्ष है न बंध है न सोख है दुख न विरोधो नुचपत् न बद्धो प्रसार न मोम नई मुक्ता वास्तव में यह स्थिति ये तो आरोप बताने के लिए उपदेश की जरूरत पड़ी आरोप दर्ज रखा है आ, मैं पापी हूं तापी हूं अमू हूं ये हूं वो हूं कितने आरोप लगता है इसमें आत्मा तो ये आरोप बताने के लिए उपदेश चंटा कर जाएगा तत्व तो तो से आदमी महाभार तुम ये नहीं हो सुखी दुखी धर्म नहीं हो तुम शुद्ध चेतन आत्मा हो यह बताने के लिए वो वाक्यों की आवश्यकता है ये कहा तो अहंकार आदि जनसामान्य जो आरोप कर रहे हैं आत्मा ने इनका तब इसकी अपेक्षा करके आरोप की अपेक्षा करके सत्तवशी के महावाक्य और आत्मान इत्यादि बहुत सारे वाक्य आत्मा बोल जाना इत्यादि आवेदी आत्मा अवगोर्ण उपदेश है आत्मज्ञान के उपदेश के द्वारा ये आत्मा ज्ञान को उपदेश करते हैं आत्मा ने भिन्न मान रखा है लोगों ने आरोप कर रहा है आत्मा को श्रुत नहीं दे रहे उसको हटाने के लिए उपदेश के द्वारा श्रुताया केवल अध्यारोप था श्रुतियां केवल आत्मा को ज्ञान नहीं देती है किंतु अध्यारोप को हटाने के काम करती है आत्मज्ञान स्वरूप में उसको ज्ञान की क्या जरूरत है किंतु आरोप जो हो उसको हटाने के के के लिए लिए है है करती ठीक संबंध से आधार आगमु उपरक्पेण इध मैं स्वात्मा बुज्यतेमी कथम बोधकर्तृत्व आसनयन आगंक्यो पूर्वादी संकट करता है महाराज विषय तो के संबंध से जब विषय आगंक तो होंगे तो उसके द्वारा उपलब्ध होकर के बोध से आगंक ज्ञान भी तो होगा विषय आगंकुक होंगे तो ज्ञान भी तो होगा तो विषय होने पर ज्ञान होगा नहीं तो नहीं होगा ऐसा होने पर भी तृप्ति ज्ञान को लेकर ईरानी मैं स्वात्मा बुद्धते मैं इस समय मेरे द्वारा आत्मा की जानकारी होगी मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया ऐसे दुर्माता है जाना जाता आत्मा को जाना जाता है ऐसा काम नित्य बोध आत्मी जो नित्य बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा में कैसे प्रयोग होगा आगंतु ज्ञान तो, तो आना हो जाएगा विषय होने तो पर ज्ञान होगा नहीं तो नहीं होगा ठीक है किन्तु तो इदानी माया आत्मा बुद्ध के शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे तो ज्ञान स्वरूप ही है इस समय मेरे द्वारा आत्मा को जाना जाता है कैसे प्रयोग करेगा ये पूर्व की क्षमता हो कथन गोपृत फोधकर्तवेश गोधकर्तवेश कैसे होगा मैं बोध करता हूं इस काल में ऐसा कैसे प्रेरण करेगा क्योंकि आसम ऐसे संगत उठा करके ये बोलते हैं कि ये जो है निये होता है गोपदेश इसके लिए होता है आवरत अपनय अपनयस्य जो आवरक है आत्मा को ढकने वाला जो वस्तु है अज्ञान उसको हटाने में ये बोध करता हूं इधानी माया आत्मा बुद्ध थे इसका प्रयोग यह हटने के लिए है अज्ञान हटाने के लिए है उसमें चर्चा हो जाएगा एक टिप्पणी देखिए सोलह की टिप्पणी है विषय बोलो व्ययो तो नृत्यत्व न कार्यत्व कर्तृत्व निर्देशों न निर्वाहे क्या पूर्व पक्ष के उसमें स्वीकार है ये टिप्पणी अरे विषय भी नित्य है आत्मा नित्य है क्या अनित्य है और क्या जो ज्ञान माने वस्तु भी बीते हैं और ज्ञान भी बीत तो हमेशा ज्ञान होना चाहिए उसको तो कभी होना कभी नहीं होना क्यों हो रहा है देखिए पहले मैं आत्मा को नहीं जानता था अभी जानता हूं कैसे बोलेगा ये शंका ठीक जो तो शंका मेरे निर्भर कर दिया खंडन कर दिया ये ये है कि आवर का बनाए जाए तो जो ज्ञान होना माने आत्मा को जानना नहीं है वास्तव में आत्मा को ढकने वाले को हटाने के लिए अज्ञान आधार वृत्ति को हटाने के लिए ज्ञान को उपदेश है आत्मा को क्या क्या आप असुक्त बुद्ध है स्वयं ज्ञान स्वरूप है उसको जानना जाना ज्ञान स्वरूप है क्या जाना ये यह स्थिति है अच्छा भाष्य देखिए घोष ऐसा हो जाता है जा क्या यथा यथा सविता अशोक प्रकाशित आत्मान सर्वत जैसे कहते अशो सविता आत्मान प्रकाशन ये जो सविता है वह असविता सूर्य अपने को प्रकाश करता है सूर्य को प्रकाश करने वाला कोई और है क्या नहीं दूसरे को प्रकाश करेगा सूर्य को प्रकाश कौन करेगा सोने यही मानना है तो यहाँ जैसव प्रयोग होता है यथा अशोभ सविता प्रकाश है कि सविता है प्रकाश करता है किसका आत्मान में अपने स्वयं को प्रकाश करता है बोला जाता है उस प्रकार यहाँ भी अपने आप को जान लेता है प्रयोग हो जाता है वास्तव में सूर्य अपने को प्रकाश नहीं करेगा क्योंकि प्रकाश कुंजलीय हो उसको अन्य प्रकाश की प्रकाश करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वो प्रकाश को क्या प्रकाशना है वो तो प्रकाश स्वरूप ही होता है फिर भी प्रयोग हो जाता है बस बाकी प्रयोग हो जाता है बाल वैसे ढका हुआ था तो बाल वो बोलते हैं अब आप अपने को प्रकाश करने लगता है पहले प्रकाश नहीं करता था क्या करता तो था कि दिख में होता वैसे यहां पर अत्यांशा यह था ढका हुआ है उसको हटाने के लिए प्रयोग होता आत्मा को तो पहले नहीं जानता था ज्ञान गया करके बोला जाता है वास्तव में आत्मा को जानना नहीं जानता और ज्ञान को हटाने नहीं चाहता अच्छा आज एक भाषण बोधा बोध अर्तृत्व नित्य बोधात्मा नहीं बोध कर्तृत्व और अगोध कर्तृत्व दोनों माने नित्य वो बोध स्वरूप आत्मा में ही है ये कहा बोध बोधकर्तृत्व बोधकर्तृत्व अबोधकर्तृत्व निगोधात्मी दोनों दोनों दोनों नित्य है पड़ी था टिप्पणी मे या बोधकर्तृत्व अबोधकर्तृत्व में अवोध क्या करोधकर्तृत्व अभाव बोधकर्तृत्व बोधकर्तृत्व अभाव ऐसा समझे अबोधकर्त अर्ता मैं अज्ञानकर्ता नहीं मैं बोधक अभाव एक इस तो तो, ये दिखाना था, यह चित्र का इस वाक्य में बोधावोधकर्तृत्व कर्म अवोधकर्तृत्व काोधकर्तृत्व का अभाव तो भाषण आयोग तस्मा अन्य विधिता ये सिद्ध हो गया विविध से ये भिन्न है आत्मा या अभिदा अभिविध से आत्मा भिन्न है अभिवीत से आत्मा भिन्न है यही अथो अभिता अधिक पंक्ति को लेकर के हम चल रहे थे आत्मा भिन्न सिद्ध हो जाता है ये कहा थी। स्मार्थ अन्य उपाधिगम आत्मा में ही बोधकर् आत्मा में जो बोध का बोधकर्तृत्व तो आता है अन्य उपाधि के कारण आता है उपाधि सारी दिया जाए तो बोध तो कहें बनता नहीं आत्मा ऐसा है स्वतः विज्ञान अनों में स्वतः तो विज्ञान की अपेक्षा न रखने वाला ही किसी विज्ञान की आवश्यकता नहीं सूर्य को कोई प्रकाश की आवश्यकता थोड़ी है प्रकाश कुंज कोई सूर्य बोलते हैं तो उसको कोई अन्य प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है तो आत्मा विज्ञान छोड़ो उसे विज्ञान की अपेक्षा ही नहीं किंतु किसके लिए विज्ञान की अपेक्षा है आवरक हटाने गदा। अज्ञान हटाने जो आत्मा को ढक है उसको हटाने जैसे सूर्य से निकला हुआ बादल सूर्य को ढक देता है उसी प्रकार आत्मा निकली हुई विद्या आत्मा को विगट पुराव ने लिखा है भानु प्रवासा जनता प्रसंति धामु जैसे सूर्य से निकला धर्म से बादल निकलता है सूर्य से निकले हुए बादल सूर्य को ढक देता अपना फैल जा ठीक इसी प्रकार आप पास से निकला हुआ जो अज्ञान है आत्मा को ढक करके अपने फैल तो उसी को हटाना है तो को वो अज्ञान को तो के लिए गोधात्मा को भोध दृष्टि देता है आत्मा जानने के लिए नहीं आत्मा को जानने की आवश्यकता ही नहीं आत्मा को जानना भी नहीं बनता नहीं जानना भी नहीं बनता आगे जीव खंड में ये चर्चा आ जाएगी आत्मा को जानना नहीं आत्मा को जानो मैंने अज्ञान को घटाओ उसमें सही था इसमा को जानना आत्मा ज्ञान से उसमें क्या जानना ठीक है तस्मात विज्ञान अपेक्षा अज्ञान अनुपम से विज्ञान अपेक्षा न होने के कारण से से आत्मा अन्य है क्योंकि अविदित पदार्थ विज्ञान की अपेक्षा रखता है अविधित कारण जो होगा वो विज्ञान की अपेक्षा रखता है किंतु आत्मा विज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता है इसलिए अविदित आत्मा भिन्न आगे कथम अन्य विवक्षाया तथा प्रश्न आया अथो अविदार अधिमंत्र में अधिका अर्थ क्या कर दिया भाष्यकार ने अन्य तो अधिका एक उपसर्ग है वो प्रादि है उसका अर्थ कैसे कर दिया तो ये आदि का अधिकार अन्य कैसे कर दिया या शंका है प्रथम अन्यत्त तो विवक्षाया अधिस संगत छते हाँ अन्य तो कोई विवक्षा में अभिशर्द का संगति कैसे लगेगी संगत छते देखो कैसे प्रयोग कर दिया गमधा टू आत्मा पद है कि परस्म पद है संग टीका में गलत तो नहीं है छपा होता उपसर्ग आगछती में होता है क्या आगछती गे आग आग आग हो जाता है क्या तो उपसर्ग कौन है? सूत्र है समोतम समो सम उपसर्ग से परे गम धातु वृक्ष धातु आत्मनिर्भर हो जाती आत्मनिर्भर प्रक्रिया के सूत्र देता आत्मनिर्भर अशोक समोकमृक्ष ध्यान ऐसा सूत्र है सम उपसर्ग से परे गम और वृक्ष धातु आपने आत्मनिर्परी हो जाता है संगक्षते कथम अन्य विवक्षाया अधिसब्द संगठते अन्य विवक्षा में अधिशब्द का प्रयोग संगति कैसे लगेगी ये प्रश्न है तुष्ट उत्तर में जाते हैं अभिशब्द अन्य कहते क्या अभिशब्द अन्य के अर्थ में प्रयोग होता है इसलिए यहां पर अभिशब्द में अन्य शब्द के अर्थ में अधिक प्रयोग करते हैं ऐसा अन्य अर्थ नहीं है सर्विभाषिक टीका निपाता नाम अनेक अर्थत्व लक्षण यात्रा विपात है अभी निपात है निपातों का अनेकार्थ होता है निपातों का अनेकार्थ होता है अनेकार्थ होने के कारण अधिकार्थ अन्य होता है अभिता अन्य आर्थिक अभिद से अपना भिन्न है इसमें शादिक अर्थ हो गया भिन्न रहे करके अधिकार आ गया और आर्थिक अर्थ अर्थ से क्या आएगा वो बताते हैं अभगत में इत्यादि है भाषित देखिए अधिसंभ अन्याथे क्या होता है अधिसंध अन्यथ में प्रयोग है कम कर रहे हैं यद वर्ष भाषित बोलते हैं यदि यश्य अधि तब तक अन्य सामर्थ्याद वा अथवा विश्व करते हैं यदि यश अधि जिससे जो ऊपर होगा अधिमानी ऊपरी ऊपर होगा तब पटो जो जिससे ऊपर होगा उससे भिन्न होता है जैसे सामर्थ्य सामर्थ्य सामर्थ्य से, से अधिवृत्या राजा जैसे भित्व अधिराज जैसे के ऊपर तो राजा होता है अधिसामर्थ्य अर्थ क्या है वहां अन्य है ऊपर है अन्य है यह अर्थ आता है टिप्पणी दो तीन दिन अधिमने ऊपरी सामर्थ्य अभिन्न ऊपर वो भाव अंपर् जो अभिन्न वस्तु होगा नीचे ऊपर भाव हो नहीं सकता ये नीचे ऊपर भाव है तो भिन्न होगा यह होता है अच्छा हाँ सुना आगे बोलते हैं अभ्यक्त हो गया था अविदित शब्द का था अव्यक्त ही होता है माया अज्ञान जिसको बोलते हैं वही अविदित शब्द का यहाँ है कहा अंपर् पता है आपको तो? अन्य देव अभिदता अथो अविदता अधिक अविदित शब्द मन पर खुशी की व्याख्या कई दिन से चल रहा मंत्र से बाहर नहीं गए जान भर ये फोन आना कि कहीं चले गए करके मंत्र नहीं है जनेशा की कभी और कहानी गलत गई इसलिए मंत्र याद होना जरूरी है मंत्र याद नहीं है तो कुछ नहीं याद अभ्यक्ता मैं अभिदिता हूँ अभ्यक्ता ही है अभिजीत माने अभ्यक्तर मैं व्यक्त अभ्यक्तर तो स्थूल नये सूक्ष्म रूप में चंद्र की माया बोलते है। तो हैं अज्ञान बोलते हैं अभिज्ञा बोलते हैं वह करता है तत्व आने देखा उससे भिन्न है विद्युतम नवती अविदुतम कर एक निषेध से तात्पर्य होता है अभी तक तात्पर्य बताया था भाष्यकार आत्मा विदित भी नहीं होता है अविदित एक एक शब्द का तात्पर्य तो बताया था एक एक शब्द क्या से भिन्न है अविदित से भिन्न है और समुदाय से अलग करते विदित अभी दोनों से भिन्न करेंगे अभी तो एक, एक से विन किया आत्मा को एक बोलते हैं की बात विदित न बहुती अभिदित न बहुत आत्मा विदित पे नहीं होता है अभिदित तो तो होता है एक विषेद किया एक निषेध से तात्पर्य एक एक का निषेध विदित का भी निषेध अभिद का भी निषेध किया आत्मा ने इसका तात्पर्य कथन करके समुदाय अपना अब विदित के भिन्न का समुदाय और दलेंगे बोल दिया अभी तो शक्ति से अर्थ किया अब समुदाय शक्ति से अर्थ आदित्ता व्यक्त और अविदित अव्यक्त होगी व्यक्ता व्यक्त प्रथमा विरोजन है व्यक्त अश तो विदित अभिद्यक्तम तो व्यक्त्यक्त विदिद्वाने व्यक्त होता है और अभ्य अभ्यक्त होते हैं प्रथमा विरोजन व्यक्ता व्यक्ति जैसे ज्ञान ज्ञाने ज्ञाने जैसा है व्यक्त और अभ्यक्त दोनों विदित और अविदित कहे जाते हैं कार्य का विकल्पित है संसार में दो रूप में विकल्पित है किस रूप में कार्य रूप में और कारण रूप में विदित है कार्य रूप में और अविदित है कारण रूप में विकल्पित है विकल्पित है दोनों ताज्ञान आने ये दोनों से भिन्न होता है ब्रह्म विज्ञान स्वरूप इससे दोनों से भिन्न है विज्ञान स्वरूप है ब्रह्म और सर्व विशेष और प्रत्यक्ष मितम ब्रह्म में कोई विशेष नहीं है सारे विशेष जिसमें अस्त हो जाते हैं कोई विशेष नहीं इसलिए ये जो ना कान हाथ पैर वाले का आत्मा मत समझाना निर्विशेष है आत्मा सर्व विशेष प्रत्यक्ष सारे विशेष वहां अस्त हो चुके हैं कोई विशेष प्रत्यक्ष समुदाय का अतः होता है समुदाय का होगा एक व्यक्त और व्यक्त यानी विदिता और विधि से दोनों से भिन्न है ब्रह्म विज्ञान स्वरूप है और सर्व विशेष वहां कोई विशेष नहीं है विशेष प्रत्यक्ष प्रत्त में है, सारे विशेष कोई विशेष नहीं वहां समुदाय दोनों का समुदाय करता है समुदाय माना व्यक्ति व्यक्त से अन्य कहानी का तात्व यह आया विधिता से भिन्नता है अतए आत्मे उपाध्य देखो कार्य हेय होता है और कारण उपाध्यय होता है कार्य बनाने वाले व्यक्ति को कारण होता है कारण ये लिख जाता है और कार्य लिखे है जानते यह होता है वाचारो विकारो नाम सत्य जब वैचारिक बुद्धि से देखेंगे तो कार्य त्याज्य होता है व्यावहारिक दृष्टि से कार्य की उपयोगिता है वैचारिक दृष्टि अलग है बुद्धि से देखेंगे विचार से देखेंगे तो कार्य त्याज होता है क्यों वाणी का सौद मात्र है वस्तु नाम कोई चीज होता है जिसको घट घट बोलते हैं प्रयोग करते हैं वैचारिक दृष्टि से देखें तो बिट्टी बिट्टी और कुछ नहीं और बिट्टी बिट्टी निकाल दे तो उसका अस्तित्व रहेगा क्या घर का प्राचारा मोहन विकार और जो भी विकार होते हैं कार्य वर्ग होते हैं शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता घर करके शब्द प्रयोग हुआ किंतु वस्तु नहीं पट पट करके हम इसको बोलते हैं कपड़े को पट बोलते हैं संस्कृत में पट बोला ढूंढने कपड़ा नहीं मिलेगा धागा मिलना धागा में ढूंढते घूटते रूढ़ मिलना ऐसे ऐसे करके ऊपर चले जाए बाचारो निकारो इत्यादि है यही बोलना चाह रहे हैं और कहीं आत्मात्वाद आत्मा जो है उपाधेय तो नहीं हुआ कार्य जगत जो होता है त्याज्य होता है और कारण जो होता है उपाधेय होता है जैसे घट बनाना चाहता है कुमार तो क्या दंड चक्र मिट्टी का आदि का एकत्रित करने लग जाएगा उपाधेय होता है तो ये दोनों से आत्मा अतिरिक्त हो जाता है आत्मा न है न कार्य है दोनों नहीं आता दोनों तो से अतिरिक्त है त्याज्य और उपाधेय जो होते हैं है, है। है। ये जगत के स्वरूप में कारण जो कोटि में है वह उपाधेय है कालि कृति हेय त्याग्य है हाथुम योग्यम उपाधातुम योग्य उपाधेय ऐसा अच्छा यत्य लगाया अच्छा उपाधेय व चार की टिप्पणी उपाधेय व आत्मा विशेषा है आत्मा ना यह बनता है आत्मा सबको तो जोड़ देना वाला जाते हैं आत्मा ना यह होता है उपादेय होता है ऐसा अशा या अच्छा आगे भाष्य देखिए अन्य भी अन्य नये उपादे वा देखो त्याग करना हो या ग्रहण करना भिन्न व्यक्ति भिन्न वस्तु को त्याग सकता है या ग्रहण कर सकता है अन्य ना अन्य व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति का ग्रहण या त्याग होता है मैं इसको त्याग सकता हूं या पकड़ सकता हूँ मैं अन्य हूँ या अन्य है अन्य व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति जो होगा अन्य वस्तु का ग्रहण त्याग हो सकता है यहां आत्मा से आत्मा का त्याग भी नहीं हो पाएगा और ग्रहण भी नहीं हो पाएगा ये कहना है। अन्य भी अन्य न्यागर ग्रहण अन्य व्यक्ति के द्वारा अन्य का हुआ करता है न पेड़े वर् उसी के द्वारा उसी का ग्रहण भी नहीं होगा और उसी का त्याग भी नहीं हो सकता है ऐसी स्थिति यश कोई भी हो कोई भी व्यक्ति हो यश कसिध हे उपाधेय नोति यश्यपादेगा नीचे के द्वारा उसी का ही उपाधेय किसी का भी नहीं आवश्यकता पांच भी टिप्पणी है चार पांच चार में आप पांच यश कषि देवादि नाम अंत में से आदमी हम तो मनुष्य है हम स्वयं को तो त्याग नहीं कर पाते ग्रहण नहीं कर रहे देवादि कर रहे हैं नहीं नहीं यश कषि कोई भी संसार में किसी का भी नहीं आवश्यकता ठीक है टेरे को ही थी टेरे को तो तब उसी के द्वारा उसी का ग्रहण भी नहीं होगा त्याग भी नहीं होगा जैसे हाथ आधी बाएगा हस्ता आधी हाथ से हाथ को पकड़ना नहीं बनता हाथ से अन्य चीज को पकड़ेगा अथवा हाथ से हाथ को फेंकना नहीं बनता अन्य चीज कोई पकड़ा हो फेंक सकते हैं हाथ से हाथ न पकड़ा जाएगा न त्यागा जाएगा हाँ दूसरा हाथ दूसरे हाथ को अन्य हो जाए तब तो कर सकता है वही हाथ वही हाथ को भी नहीं बनेगा और त्यागना भी नहीं बनता ये दृष्टान अच्छा अगर अन्यभा आत्मा तो ब्रह्म और आत्मा ब्रह्म है ब्रह्म को अलग आत्मा को अलग नहीं समझा आत्मा तो ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म भेद है जो तो सर्वान्तरत् अभिषयम आत्मा ब्रह्म है और सबके भीतर है कंकर्ण में ईश्वर है बोलते ही है कि तो मान्यता नहीं बनती है बात यह है कंकर्ण में अगर ईश्वर हो तो ये सब में ईश्वर है क्या फिर राजवेश पैदा हो, तो हो जाता है द्वेश्वर विश्वास को देश करता वो बोलने के लिए हो जाता है कल कल है सर्वांतर है या आत्मा सर्वान्तर है इत्यादि स्थिति देता है सर्वान्तरत्मा सर्वांतर होने से अभिषयम को विषय नहीं होता सब को विषय करने वाला वही है तो उसको विषय कौन करेगा माने शरीर के भीतर है इंद्रियों के भीतर है मन के भीतर है बुद्धि के भीतर है सबके भीतर है इसलिए सबके भीतर होने के कारण अभिषय हो, अन्य ना ये हो, ना हो। अन्य है एक अतो अन्य सभी न उपाध्य हो क्या अन्य व्यक्ति भी कोई हमारे आत्मा को त्याग ग्रहण करना चाहे संभव नहीं है यही कहा ठीक है एक टिप्पणियां छह सात अतो अभिषक पता अतो क्या था अभिषय होने से किसी का कोई विषय नहीं बनता अन्य इंद्रियादी व्यक्ति क्या मैंने शरीर का नहीं तो इंद्रियाली का ग्रहण हो ताकि उसके भी ग्रहण नहीं होगा प्याज भी, भी, भी नहीं हो तो ग्रहण भी नहीं होगा नहीं कर सकता तो उनका स्वरूप है ये। और अन्य भाव आप सौ आत्मा को छोड़कर के कोई अन्य है ही नहीं सारे कल्पिता है रज्जू में जितने भी कल्पना करो रज्जु होती है रज्जु में एक व्यक्ति के सर्वे की कल्पना कर दी दूसरे ने जलधारा अरे को झूठ जलधारा है जल बह रहा हो ऐसे की कल्पना की तीसरे ने, ने लाठी की लाठी पड़ी हुई है ऐसा कल्पना कर ठीक है चौथे ने कहा नाला पड़ दिया ऐसा बोला पांचवा धरती फट गई वहां तो सारी कल्पना हो किसकी सत्य हो आखिर में से जलाने सब तो के सब झूठे हो जाते नहीं अन्य भाव वो अदृश्य से अतिरिक्त में व्यक्ति नहीं है वैसे यहाँ भी कल्पना काल में है सारे जगत व्यवहार कल्पना है जागृत स्वर्क संबंधित है अगेश में जाते ही सब हो जाते हैं और यह आत्मा की चर्चा उसे ऊपर की स्थिति दी है पूरी अवस्था की चर्चा है वहां कौन से जगत रहेगा अन्य कौन रहेगा अन्य? में अन्य में नहीं मिलता है तो पूरी अवस्था में कौन सा अन्य वस्तु मिलता है अन्य भाव सी करते आत्मवेदम सर्व प्रतिशत है आत्मवेदम को साम सर्व शांत है तो अतः आपको आत्मा हमेशा इत्यादि में आता है आपने आत्मा एवं आत्मा एवं सर्वम आत्मा ही है यह सब कुछ ये सब कुछ को बाघ करना है आत्मा को बताना बाद समान ये नहीं ये सब कुछ आत्मा ये नहीं ये जो दिखाई पड़ा इसको बाघ करना है आत्मा को शेष बचाना है जैसे चौदह स्थानों बोलते हैं रात्रि में कोई व्यक्ति जा रहा चांद निराश तो उसने चोर समझ लिया आगे दिखाई पड़ा रास्ते में चलते चलते ठूठा किंतु चोर दिखाई दिया उसको चोर लुती हो गई आकृति एक जैसे होती थे फिर कटा हुआ पड़े और मनुष्य ने समझा आकृत एक जैसे रहता है चोर पड़ा है डर गया बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा आगे जाऊं तो चोर है मार डालेगा रात्रि बीत जाती है तब देखता है वो अरे ठूठ तब बोलता है चौरस खाणू जो भाई चोर समझ रहा था किंतु चोर नहीं ठूट कि कौन से समान अधिकार है मुख्य समान अधिकार है क्या बाध समानिकार नहीं तो वैसे यहां भी जगत को बाढ़ करना है आत्मैव इधम सर्वम इदम सर्वम आत्मा जैसे सर्प रजेव जो सर्प देखता था वो सर्प नहीं रजीर है जो जग, जगत देखता है या जगत नहीं आत्मा ही है ऐसा समझना है ये बाप समाधिकार है आगे यदि सुब कहते सूक्ष्म पूर्वेशक्षर है ऐसा हमने सुना है मंत्र का अर्थ बाकी है ये हमने सुना है क्या सुना है पूर्वेशम आत्मोपदेश पारंपरिक उपदेश है परंपरा से आये हुई आया हुआ उपदेश है ये जाच चक्ष है स्वातंत्र तर्क प्रतिषेदार्थम ऋषियों ने स्वतंत्र कल्पना नहीं की स्वतंत्र तर्क नहीं है अस्वातंत्र दिखाए ऋषियों में स्वतंत्र नहीं है आगम को साथ लेकर के उगदेश परंपरा को साथ लेकर के ऐसा बोला होगा न कि अपने कल्पना कल्पित नहीं बोला स्वतंत्र तर्क नहीं स्वतंत्र तर्क का निषेध करने के लिए कहा कि व्याच तक्षर समय व्याख्या करके बोला व्याज तक्षर इत्य अस्वात अंध्रम कि अस्वात अंतरम तर्क प्रदेश राधन सूत्र विद्रोह थी संक्षेप वाक्य व्याचक्री अस्वातम वो तर्क प्रतिषेधात्म अस्वातंत्र तर्क के प्रतिषेध के लिए कहा था तो ये संक्षेपाक्य है उसकी व्याख्या करते हैं आचार्य लोग वह माने अस्मागम हमारे लिए अस्मध्यम हमारे लिए त्रम उत्तर बनता हमारे लिए उस ब्रह्म का दिन जिन उपदेश दिया जिन आचार्यों ने ते वे आचार्य जिन्होंने हमने व्याख्या की आचार्य लोग नित्य में आगम ब्रह्म प्रतिपागम व्याख्या आगम को तो ही जो ब्रह्म का प्रतिपद है आगम बात भी कहा स्वतंत्र तर्क ने कहा कल्पना करके ऐसी बोल दिया ऐसी बात नहीं ना ना, ये कहा न पूर्णा स्वबुद्धि प्रवोजन तर्केगा केवल अपने बुद्धि में उत्पन्न करके द्वारा नहीं कहा बात क्या क्या बात बताई थी उन्होंने अन्य वही बता विधिता असो अनुताप यही बात क्या है इसी को बताइए वो जो ब्रह्म है वो तो विधि से अन्य है अविद से अन्य है ये कहा अच्छा आम पारंपरिय अभिचेदन दर्शये उत्तर होता है आर्म पारंपरिय अभिचेदन दर्शे विद्यास्पुति के लिए विद्या प्रतिष्ठान के लिए है तर्ग तो की सीमा नहीं है आज आप एक तर्क से कोई सिद्ध करना चाहेंगे कल मैं उसका कानून कर दूंगा बुद्धि में स्पूर होना है काम देखा योगी जो की भाषा है तक झूठ को सच करते सच को झूठ करते किंतु जिसने आज झूठ को सच किया है वो कल भी झूठ का झूठ दूसरा दूसरा आ जाए कोई सीमा नहीं है तर्क कहा तो अनावस्थित तर्क भी कोई व्यवस्थित नहीं करता भ्रांत भी कभी तक भ्रांत भी हो सकता यथार्थ होना संभव नहीं है कभी कभी यथार्थ हो सकता है बाकी भ्रांत भी हो सकता है गलत भी हो सकता है यथार्थ इस तरह से मंत्र को चलदाता कई दिनों से आप समझे ओम आय भाणी चोवाणी सौ मित्र महो दया शुद्वास्ते मई शांति